आध्यात्मरामण बालकांड सर्ग ततो छ तब्रवीशिष्ठा विश्वाम मैथिल जनक स्वुत नारदेनाभाषि यज्ञ विशुद्यूलांगलन वे सीता मुखा समुत्पन्ना कन्या का शुभ लक्षणा तदनंतर मिशलापति महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा था वह सब वृत्तांत वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया वे बोले एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था उसी समय मेरे हल के सीता अग्रभाग से यशलक्षण कन्या प्रकट हुई क्ष महम प्रत्या पुत्रिका भाव भाविता अर्पिता प्रिय भार शरतचंद्र जा निभा उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई इसलिए मैंने इस चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया एकदा नारदोभ्या विविक्ते मई संस्थित रणयी वीणा नारायण विभुम एक दिन जब मैं एकांत एक में बैठा हुआ था मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा ना बजाते और सर्वव्यापक श्रीहरि का गुण गाते हुए आए पूजता सुखमासीनो मामुआ चुखान शुणुस्वचनम गुह्यम तवाभ्युदय कारण मेरे पूजा सत्कार आदि कर चुकने पर वे सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे बोले राजन अपने कल्याण का कारण रूप यह परम गुप्त वचन सुनो परमात्मा शिशि केशो भक्ताम्य देव कार्या सिद्ध्यथ रावण से बधाए च जातो राम माया मानुष वेश चतुर्धा परमेश्वर परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं वे परमेश्वर अपने चार अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं योग माया सीते जाता वै तवनी अत स्व राघवाय देशी सीता प्रयत्नत नेभ्य पूर्व भारस परुक्त प्रिय द गतिम देव मुनिस्तदा और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप से जन्म लिया है अतः तुम प्रयत्नपूर्वक इस सीता का पाणी ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की ही भार् है ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी मार्ग से चले गए तदारभ्य मैं सीता विष्णोल विभा मैं राघवाय जानकी दीयते जानकीशुभा चिंता कार्यमेकमचित मिता गेहे तो न्यासूतम धनुश्वरेण पुरा क्षिप्तर धनुरे तत्पण कार्यंति चिंतागृहाननाशन तत्द मुश्रेष्ठ रामोराजीवलोचन आगत धनुर्द्रष्टुँ मे मनोरथ अद मे सफल जन्म राह सीतया एकाशनस्थम पुष्याजम रवि यथा बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रवर्तक तब से इस सीता को मैं विष्णु भगवान की भार्य लक्ष्मी ही समझता हूँ फिर यह सोचते हुए कि लक्षणा जानकी को किस प्रकार रघुनाथ जी को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरा को भस्म करने के अनंतर यह धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था मैंने यह सोचकर कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबके गर्भनाशक इस धनुष को ही पण बाजी बनाना चाहिए वैसा ही किया हे मुनुश्रेष्ठ आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम जी धनुष देखने आ गए इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया हे राम आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैं सूर्य के समान दे दीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूं, प्रभो आपके चरणोदक को सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा जी चक्र के प्रताप से चक्र के प्रवर्तक हुए हैं बले तत्पाद सलिलम धि जातिपह अहल्या सद्य तत्पाद आपके चरणोदक के प्रताप से बलि को इंद्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण धूलि के स्पर्श से अहल्या तुरंत पति के साप से मुक्त हो गई आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है